पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्ण विद्यते पूर्णश पूर्णमद पूर्ण देवा वशिष्य ओ श्रीमद्भगवीता चतुर्दशाध्याय चतुर्थ श्लोक तक तो कुछ विचार हो गया है पंचम श्लोक का भी कुछ हो गया भाष्य हो गया था जिसमें दो श्लोकों से भगवान ने ज्ञान की प्रशंसा की इस अध्याय में परम भूया प्रभुक्षा में ज्ञानानाम ज्ञानोत्तम यज्ञातवा मुनया सर्वे पराम सिद्धिपित तो होगा प्रथम श्लोक में कहा फिर मैं कहूँ गायदिव्य पूर्व में बार बार मैंने कहा है ज्ञान के विषय में फिर भी एक बार क्यों विषय सूक्ष्म है इसका विषय सूक्ष्म है वस्तु है जानना बहुत सूक्ष्म है उलझने बहुत है ठूल शरीर में आत्मबुद्धि हो सकती है सूक्ष्म शरीर में सत्र तत्व में आत्मबुद्धि हो सकती है कारण शरीर में हो सकती है शरीर से बाहर भी आत्मबुद्धि हो रही है सामान्य जनों की ऐसे देखा जाता है भाईस मर जाती है हाय मैं मर गया हमको वहां तक पहुंचाता है बाहर के पीछों तक पहुंचाता है स्थिति है तो विषय सूक्ष्म है उसका प्रतिपादन भिन्न भिन्न प्रकार से करना है यहाँ गुणातीत को लेकर के बोलेंगे गया त्रिगुण से अतीत होना होगा अपने स्वरूप में रहने के लिए इसकी व्याख्या चलने वाली है साधुगुण रजोगुण तमुगुण के फंदे में बात में पड़ जाता है कभी साधुगुण में आश्रित तो होकर के मैं सुखी हूं बोलता है कभी रजुगुण में आश्रित तो होकर के मैं कर्मी हूं कर्म करता हूं बोलता है और कभी तमुगुण में आश्रित होकर के निगरा आलस्य प्रमाद आदि में पड़ जाता है तीन गुणों से पार होना होगा ये यही कहना है तो प्रथम श्लोक में प्रशंसा द्वितीय श्लोक में इधम ज्ञान उत्य ममाशा धर्ममागत स्वर्गे भी नौपजायते प्रलय दिखंत द्वितीय श्लोक में ज्ञान की प्रशंसा है इसी ज्ञान को जो ज्ञान यहां कहने वाले हैं जिसके विषय में कहना है इसी ज्ञान को आश्रय ले ज्ञान के साधन को आश्रय करके ज्ञान तो होने होने वाला है करने वाला नहीं है करने वाले होते उसके साधन ज्ञान ज्ञानार्जन करो मतलब ज्ञान आर्जन नहीं ज्ञानार्जन नहीं ज्ञान के साधन आर्जन करो ज्ञान सोता होगा ये होने का वस्तु है ज्ञान करने का नहीं है तो ज्ञान के साधन आर्जन करो होता है ये ज्ञान उपास में जो इसी ज्ञान के सहारा करके बने साधन के आश्रय लेकर के ज्ञान ममसा धर्मगा मेरे मदुरूपता को प्राप्त हो गए ऐसा अर्थ है यहां मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए ऐसे जो लोग हैं स्वर्गीय हो बजाय थे भविष्य में सृष्टि में महाप्रलय होने के बाद जो सृष्टि होगी तो उसमें भी वो पैदा नहीं होते हैं है। प्रलय ने व्यथन और प्रलय के व्यथा कोई प्राप्त नहीं दुःख भी नहीं होता उनको मैंने जन्मवृत्त से रहित हो जाते हैं क्या होता है तो उसी ज्ञान को बताऊंगा करके कहा अब ये ज्ञान के लिए भूमिका बनाते हैं कैसे है मैंने आत्मानात्म विचार करना है अनात्म पदार्थ को लेकर के पहले शुरू करते हैं जिसको त्यागना है तो का, ततो कहा ममर महद तस्मन तस्मिन गर्भम तथा संभव सर्वभूताराम तथो भगवत मेरी एक प्रकृति है शक्ति है जगत के जो कारण है क्योंकि परिणामी उपादान वही है शक्ति है मेरी शक्ति किसी का परिणाम बिगड़ बिगड़ करके यहां तक आ गई हो जो प्रकृति रूप में थी बिगड़ते बिगड़ते इस आकार में पहुंच गई हो जैसे दूध दही बढ़ना आदि परिणाम होता गया उसका वो मेरे शक्ति है वो जो जगत के कारण ही कारण नि मेरी मध्य शक्ति है मेरी शक्ति है कहा महद ब्रह्म जो महान ब्रह्म कहा गया जिसको व्यापक है अपने कार्य मात्र में व्यापक है इसलिए महान ब्रह्म कहा ब्रह्म वृद्धो धातु है वृद्धि अर्थ में धातु है ब्रह्मा बनाने के लिए उसको ब्रह्म शब्द से कहा गया प्रकृति महान व्यापक है माने आत्मा को व्याप्त तो नहीं कर सकते किंतु अपने कार्य को व्याप्त कर रखें जहां भी कोई कार्य होगा तो प्रकृति जरूर है प्रकृति के बिना कोई कार्य नहीं है कार्य वर्ग कहीं भी है प्रकृति है जैसे घट आदि पाए जाते हैं वृत्ति का है वहां वृत्ति का व्यापक होती है उसका घट के लिए ऐसे यहां की है व्यापक है कहा तस्मिन गर्भम दधा महंगा उसमें मैं गर्भ आधार करता हूं माने क्षेत्र का संबंध कर देता हूं अवस्था तो में दोनों तो का विच्छोड़ हुआ था कार्य नहीं कर पा रहे थे उस समय में क्षेत्र के वे जीवात्मा जिसको जीवात्मा कहते हैं उसको मैं वहां संबंध करा देता हूं ये होने से क्या होगा सारा संसार उत्पन्न होगा आगे। जड़ चेतन विस्तृत वजन पर संसार होता है जड़ अवसर प्रकृति है क्षेत्र के चेतना हो जाता है ये दोनों से होता सप्तम भी ये बात बोल के आए थे भूमि रापो नरों वायु खमनो बुद्धि वच अहंकार में, में भिन्ना प्रकृत प्रकृत प्रकृत प्रकृति दृष्ट था आठ प्रकार की प्रकृति बोले निकृष्ट है अपरेस्त अपरेस्तु विद्य प्रकृति इत्यादि कहा था जीवभूता महाबाहो माना दूसरे प्रकृति है जीव स्वरूपा कहा था ये दो को भी बोल रहे हैं तो कोई भी होनी हो जो चौरासी लाख योनी कहा जाता है पुराण आदि में माने मनुष्य योग चौरासी में से एक एक है वो उनके संख्या तो अनेक है मनुष्य कितने पता नहीं वैसे पशुओं ने पक्षियों ने आदि आदि सभी योनियों में ये कुंती पुत्र जो मूर्तियां होते बिग्रा है थो, थो हैं माने सावय विग्रह आ जाते हैं कोई बीच में ठोस होकर के कठोर बन जाते हैं पहले सूक्ष्म अवस्था में तो फूल होकर आ जाते हैं यही पैदा होना यही होता है सर्व तो योनि से कहते तो हैं तो कहते हैं सभी योनियों में किसी भी योनि में हो या मूर्त यह संभवंती कहा जो मूर्तियां होती है मारे शरीर हो जाते हैं उत्पन्न होते हैं किसी भी योनि में हो तासाम योनि नाम उन योनियों में उन शरीरों में ब्रह्म महादोनि जो महत् है ना प्रकृति शब्द शिशु का पहले योनि महत् ब्रह्म पूर्वश का वही महत् ब्रह्म है योनि वो जग्र कारण वही है और अहम बीज पद प्रदत्पिता मैं बीज देने वाला पिता माने मैं ने जीव रूप को वहां संबंध करा दिया जीव को संबंध करा दिया इस रूप से मैं पिता होता हूँ जगत के कारण मैं बनता हूं पिता पितृत्व तो है ये कहा हुआ है तब तो कहते हैं इस जीवात्मा को बांधने वाला कौन रहते गुण है तीन प्रकार के गुण कभी सतगोड़े बन, बनता है कभी रज घोड़े है कभी तम घोड़ी बनता है अपने तरफ ध्यान नहीं होता इसका जगत के लिए काम करता है इस तरह से चतुगुणी रजुगुणी तमुगुणी वगैरह कहना है इसलिए गुणों की चर्चा करते हैं गुणातीत हो रहते हैं सारे को ये बोलने के लिए सत्वम रजस्तम गुणा प्रकृति समय प्रकृति से उत्पन्न है गुण अरे कहीं कहीं प्रकृति आत्मक बोलते हैं कभी अब प्रकृति से उत्पन्न बोल रहे यहाँ कुछ मतभेद जैसा लगता है गुण और गुणी का अभेद करके है यहां कहा गया यह गुण बिल्कुल भिन्न नहीं कार्य और कारण में बिल्कुल भेद भी नहीं होता बिल्कुल अभेद भी नहीं होता घट मिट्टी में बिल्कुल भेद नहीं कर सकते वृत्ती है वो और अवैध हो तो फिर घटनाम का नाम नाम नहीं होना चाहिए नाम भी हो रहा है भेद सहिष्णु अवैध उपादान कारण कार्य में माना जाता है इसी प्रकृति से गुण ये क्या गुण क्या है एक वृत्तियां है यह सतुगुणी वृत्ति रजुगुणी वृत्ती तमगुणी वृत्तियां बनती है प्रकृति के कारण अज्ञान के कारण है वृत्ति यहां इसको कार्य कहा प्रकृति संभव प्रकृति उत्पत्ति कारण इसकी थी संभव माने अस्मा यदि संभव जिससे उत्पन्न होता हो उसको संभव कहा जाता है जो उत्पन्न होता हो संभव नहीं उत्पन्न होता हो उसको संभव कहा जाता है संपूर्व भू धातु है अचप्रत्य करके लगाया अप्रत्यय ये दो सूत्र है उभर धरा से अप्रत्य होता है प्रकृति इसको उत्पत्ति कार कहा जाता है संभव अस्माद यदि संभव है मान कारक में अप्रत्यय जिससे उत्पन्न होता है उसको संभव आ जाता है जो उत्पन्न होता वो है वो संभव रहे निबंधन महाबाहो नितबधनती हमेशा बांधते है जीवात्मा को महाबाहो महाभाहह में जो देही अव्यय दे देही अभिराशी आत्मा है देही देह वाला उसको बांधते है हम निरंतर बांधे रहते हैं कहीं कभी सतुगुण बांध है कभी रजुगुण कभी तमगुण फुर्सत नहीं इसको अपना स्वरूप का विचार करने का फुर्सत नहीं होता इन्हें गुण में फसा रहता है एक कहा हुआ है तो यहां अनेक प्रश्न थे शुरुआती भाष्य में प्रथम स्वरूप के जो अवतरण में दिया हुआ था प्रकृति कैसे बनता है पुरुष प्रकृति स्थित कैसे हो जाता अपने स्वरूप से भूल करके दूसरे में तादाद में कैसे कर जाता है? एक प्रश्न था प्रकृतिस्थ कैसा होता है प्रकृति स्थित कैसे बनता है अपने अज्ञान से है एक से होता है प्रकृत पर दूसरे में आश्रित अनु अपनी जानकारी नहीं है प्रकृति से कैसे और वो माने गुण क्या है कैसे बांधते हैं और गुण से मोक्ष कैसे होगा और मुक्त पुरुष का लक्षण क्या होगा ये सब बातों तरह अध्याय में बताना है तो गुण यही है सत्य और जी गुणा प्रकृति संभव ये सदुगुण रजुगुण तमुगुण ये प्रकृति उत्पत्ति है कारण है प्रकृति से उत्पन्न होते हैं ये तीनों गुण मानिए वृत्ति अवस्था में है सदुगुण वृत्ति रजोगुण वृत्ति तमुगुण वृत्ति मूल अज्ञान है इसलिए हो है निबंधन महाबाह है महाबाहो निबंधन नितराम बधनती निबंधनती निगार्थ नि हमेशा बांधते हैं कहीं न कहीं आश्रित हो जाता है संसारी आत्मा कभी सदुगुण में कभी रजुगुण में कभी तमुगुण में देहे देह भी बांध देते है ये मैं सुखी हूं मैं कर्मी हूं इत्यादि तो उसे बांध देते हैं भाष्य हो गया था टीका से देखें एवं क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात जगत उत्पत्ति दर्शाता भगवान ये दिखाने का अभिप्राय दर्शाता भगवता भगवान कैसे है क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से जगत की उत्पत्ति होती है क्षेत्र क्षेत्र के समय तद्वितीय परसन यही है सब सबके सभी होना है क्षेत्र क्षेत्र के सभ्यता जगत उत्तर तुम दर्शेता भगवता ये भगवान ये देखाना चाहते हैं। ये दो के संबंध से सारे जगत की उत्पत्ति होती है क्षेत्र क्षेत्र के संबंध से ब्रह्म व अविद्या संसारती वो क्षेत्र के कैसा है ब्रह्म ही अविद्या के कारण से क्षेत्र के भाष रहा है वही संसार को प्राप्त हो रहा है क्षेत्र के रूप से किस रूप से क्षेत्र के रूप से ब्रह्म ही हो रहा है ये सिद्ध होता है अतिरिक्त नहीं है ब्रह्मेजा उत्तम इधानी अध्याय उत्तम आकांक्षा द्वयम अध्याय के आदि में कहा था वो गुण कौन है किस तरह बांधते हैं इसी अध्याय के शुरू स्वरूप अवतरण में दिया गया था गुण कौन है और कैसे बांधते हैं यह है। पूर्वम अनुद्ध पहले दो का और बात करेंगे बाकी और प्रश्न का आगे बोलते जाएंगे गुणों से संग कैसे होता है उससे कैसा होना और मुक्त पुरुष का लक्षण क्या होता है ये बातें सब आगे बताएंगे बताते चलेंगे पूर्व पहले दो का गुण क्या है कैसे संबंध होता है इसी आत्मा का उत्तर श्लोक अनंतर श्लोकन उत्तर आगे के श्लोक के द्वारा गुण के चर्चा करते हैं और कैसे बांधते हैं ये भी बताएंगे के गुणा इत्यादि के गुणा कथम बदनंती गुण कौन है कौन कौन गुण है? है और कैसे बांधते हैं इसको आत्मा को कहा उच्चते से उत्तर दिया गया है ठीक है सत्वादिशु कथम गुण शब्द प्रवृत्ति सत्व रजोत्तम में गुण शब्द की प्रवृत्ति कैसे यह प्रश्न उठता है इतिहास परतंत्र पराधीन है जीवात्मा में जब आश्रित हो जाते हैं तभी अपना स्वरूप लाभ कर पाते हैं सीधा सीधा सतुगुण नहीं दिखता कहा व्यक्ति दिखता है व्यक्ति में आश्रित है गुण जो रूपाधि गुण जैसे द्रव्य में आश्रित है घटादि वस्तु है पटादी में आश्रित है स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसकी स्वतंत्र रूप रूप नहीं देख सकते द्रव्य में द्रव्य के साथ होगा वो कहने कहा आश्रित होता है वो कहीं रस बोलते हैं माधुर्य वो किसी द्रव्य में है उसमें आश्रित है वो तो ये, ये क्यों गोर कहा कहते हैं परतंत्र परतंत्र है स्वतंत्र नहीं अपने आप आश्रित भी पाते अन्य में आश्रित तो होकर के पास जीवात्मा में आश्रित तो होकर इनका स्वरूप दिखता है तो इनका स्वरूप नहीं दिख पा, दिख पाता गुण इसलिए परतंत्र है ये कहातंत्र गुण हाँ। इति पारिभाषिक शब्द ये पारिभाषिक गुण शब्द है, है? हाँ। माने माना नैयायिक आदि के गुण जैसा नहीं भैयाकरणी का गुण जैसा नहीं वेदांत में माने कोड भाषा जिसको बोलते हैं हम आपस में बोले दूसरा न समझे ये पारिभाषिक शब्द है जैसे वर्ले सालों को कुछ कुछ बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता वही समझते हैं ऐसी भाषा है वेदांति समझते हैं गुण शब्द का ये गुण नैयायिक नहीं समझे उन्हीं का गुण दूसरे प्रकार हाँ। का है व्याकरणियों का दूसरे प्रकार का गुण है एक कहा गुणा यदि पारिवारिक शब्द हो न रूपादिवत द्रव्य आश्रित जैसे रूपादि में रूपादि का द्रव्य में आश्रित होते ऐसे द्रव्य में आश्रित नहीं मानते हैं गुण न तो गुण गुण अन्यत्म अथ विवक्षतम गुण है सत्तादी और गुणी गुण वाला है प्रकृति दोनों में अन्यत्व भी नहीं है गुण कहे तो अन्यत्र कई होना चाहिए पारिभाषिक होना चाहिए किंतु तो? ये गुण गुण में अन्यत्व माने भेद बुद्धि भी नहीं है भेद सहिष्ठ अवेद है प्रकृति के कार्य का प्रकृति से अवैध भी दिखते हैं क्यों तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति बोलते हैं त्रिगुण स्वरूपा है वो ऐसा भी मानते हैं जैसे वृत्ति का और घाट भय बे, बिल्कुल अवैध भी सिद्ध नहीं होता भेद भी सिद्ध नहीं होता भेद ऐसा सहिष्ठ अवैध ऐसे वाले हैं है। रूपाधिशु गुण शब्द सत्वादिशु द्रव्याश्रित्व निवित कृत्य मैं जैसे रूपादि में गुण शब्द का प्रयोग होता है द्रव्य में आश्रित होकर कब होता है किसी द्रव्य में रूपादि आश्रित होंगे तभी गुण शब्द का प्रयोग होगा नहीं तो केवल गुण नहीं कहा जाता रूपादिशु जैसे रूपादि में है रूप रसगंधादि में है गुण शब्द गुण शब्द सत्वादिशु द्रव्याश्रित हो सत्वादि में भी द्रव्याश्रित होकर हो जैसे द्रव्याश्रित होकर करके रूपादि का ज्ञान होता है गुण का इस प्रकार यहां पर सत्वादि में किसी द्रव्य में आश्रित होकर के हो यह शंका है निमित्त ये निमित्त बनाकर क्यों नहीं होगा गुण का प्रयोग ये शंका आगे तो प्रकृति आत्मकाना तेषा सर्वाश्रय ना बहुत ये तो सब में सबका आश्रय है वो कैसे है कहीं आश्रित नहीं सबका आश्रित जो तो प्रकृति स्वरूप है ये प्रकृति स्वरूप है ये गुण इसलिए तेसाम गुणान सर्वाश्रय तो सबके आश्रय होते हैं सर्वेशा आश्रय सर्वाश्रय सबका आश्रय हो तो इसे कई आश्रित कहा जाता है उनको तो कहा न रूपाधिव रूपाधि जैसे गुण द्रव्य में आश्रित नहीं मान सकते मान चेतन में आश्रित है कहना चाह जीवात्मा में आश्रित है कहेगा यही कहना होगा गुणानाम प्रकृत पृथक अन्य कुतस्म प्रकृति आत्मत्व आश्चा क्या गुणान प्रकृति ऐसा पृथक भिन्न भिन्न कहा गया प्रकृति संभवा शब्द दिया क्या कहा है गुणा प्रकृति संभवा भगवान भिन्न भिन्न शब्द से कह गुण प्रकृति से उत्पन्न है कह रहे हैं भिन्नत्व कहा तो हुआ है माने कार्य और कारण भिन्न होता ही है ये पूर्वाधिक संज्ञा गुणान प्रकृति ऐसी गुणों का और प्रकृति का पृथक उगते और भगवान ने पृथक कहा भिन्नत्व का तो अन्य पे, अन्य सिद्ध हो भिन्न सिद्ध होने पर कुछ तेसाम प्रकृति आत्मत्व प्रकृति स्वरूप कैसे होगी गुण तेसाम ना प्रकृति आत्मत्व कथम कैसे हो सकता है शंका आ गई तो कहा नजर नजर गुणा गुण है अन्य तो मात्र विभक्षित गुण और गुड़ी गुणी प्रकृति है और गुण है सत्वाधि अन्य तो भेद भेद सिद्ध नहीं हो ऐसा सिद्ध नहीं होता विभक्षित नहीं है अभेद भी है ये कहना अत्यंत भेद गवाशुभ तद अव तद्भाव अशुभ अत्यंत अत्यंत भेद हो जैसे ये गाय है घोड़ा है दोनों में अभेद सिद्ध होना संभव होता कभी भी घोड़े को गाय भी नहीं कहा गा जाता गाय को घोड़ा भी नहीं बोला जाता अत्यंत भेद में ठीक है इस पर प्रकृति और गुड़ अत्यंत भेद होता भिन्न होते जैसे गो और अशुभ अत्यंत भिन्न है तो फिर वहां क्या होगा तदभाव अशुभ प्रकृति भाव नहीं हो फिर क्या रोएगा प्रकृति स्वरूप नहीं हो पाएगी अत्यंत भेद भी नहीं गा सकते ये कहा और अवैध हो यदि तो फिर गुण शब्द से नहीं गाना चाहिए प्रकृति शब्द से बोलना चाहिए दोनों नहीं हो पा रहा है यहां उपादान कारण कार्य में ऐसे होता है भिन्न सिद्ध भी नहीं कर सकते अभिन्न सिद्ध भी नहीं कर सकते भेद सहिष्ठ अवैध माना जाता है ठीक इस प्रकार यहां भेदे अभेदे च तद्भाव असंभव अत्यंत भिन्न हो तो तद्भाव नहीं होगा मतलब तब प्रकृति भाव नहीं हो पाएगा अत्यंत भिन्न हो गुण तो प्रकृति भाव प्रकृतित्व तो नहीं आ सकता और अवैध हो फिर वहां तद्भाव होना नहीं वो तो तदरूपी क्या तद्भाव होना भेद अवेदाव भे प्रकृति भाव असंभवाद विशेषात जो विशेष कुतस्थेसु गुण परिभाषा जो भेद में भी भाव प्रकृति शब्द नहीं आता है गुणा प्रकृति संभवाद बोल संभव नहीं अवेद फिर उनमें गुण परिभाषा कैसे आ गई गुण शब्द कैसे आ गए आपके यहां कहने के आश्रित हो तब तो गुण कहे ये प्रश्न आया तो तस्मात गुणाइव परतंत्र जैसे गुण परतंत्र होते किसी न किसी द्रव्य में आश्रित होते इस पर ये पराधीन है जीव में आश्रित होते、, होते हैं क्षेत्रज में आश्रित होते हैं ये वही क्षेत्र ज्ञ में आश्रित होने पर अपना रूप प्रकट करते लाभ करते हैं ये परतंत्र है गुण सत्वाधि गुण माना कभी सत्गुणी वृत्ति रजगुणी तत्व गुण वृत्ति क्षेत्र में बनना है क्या बनना है उसी में आश्रित आएगा कहना है तस्मा इसी हेतु से गुणा युव परतंत्र जैसे गुण परतंत्र है उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ प्रति अविद्यात्मक क्षेत्रज्ञ के प्रति ये परतंत्र है किसके प्रति क्षेत्रज्ञ में ये आश्रित होता है क्यों अविध्यात्मक गुण अविद्या रूपा है कैसे तो जड़ को कहें क्षेत्र में आश्रित होना ही पड़ेगा अविद्यात्मकत्वाद ये गुण जीव में आश्रित है क्षेत्रज्ञ प्रति कहा क्षेत्रज्ञ प्रति नित्य परतंत्र है क्षेत्रज्ञ में ही अपना स्वरूप प्राप्त करते इसी की व्याख्या करते हैं आगे क्षेत्रज्ञ निबंधन दी क्षेत्रज्ञ को बांधते जैसे हो जाते हैं बांधना जैसा बांधना तो नहीं है इन्होंने बांधना जैसा अज्ञान काल में बध गया हूं ऐसे बांधता है कम आस्पदी कृत्य उसको आश्रय करके किसको क्षेत्रज्ञ को आत्मानंद अपने स्वरूप की प्राप्त करते हैं इसलिए पराधीन है वो तम आस्पति कृत्य उसको आश्रय करके क्षेत्र के आश्रय करके ही आत्मानंद प्रतिबंध अपने रूप को प्राप्त करते हैं स्वरूप को लाभ करते हैं स्वतंत्र लाभ नहीं कर पाएंगे कौन निबंधनंती है निबंधनती कहा नेतराम बदनंती निबंधनती क्षेत्र को बांधते हैं क्षेत्र के आश्रय लेकर करके अपना स्वरूप प्राप्त करते हैं इसलिए उसको बांधते जैसे हो जाते हैं निबंधनंति कहा वास्तव में आत्मा बदने वाला नहीं है न बद्दो न नमुक्तो न साधक इत्यादि कहा हुआ है नवद दो नई मुख इत्यादि कहा है बनने वाला नहीं है असंग है पुरुष फिर भी संघ जैसा हो जाता है क्या कहना प्रकृति के द्वारा सम्मुख गुण होता है मतलब जब तक प्रकृति में है भी तब तक गुण के द्वारा बंधन में पड़ा हुआ लगता है सब तो प्रकृति को नाश कर देता है जिस काल में अभाव करता अपने स्वरूप के ज्ञान से फिर गुण भी नहीं उसके लिए वास्तव में बंधन भी नहीं था सिद्ध हो जाता है कहना है ठीक है मैं कहते हैं क्षेत्र ज्ञान प्रति नित्यपारतंत्र क्षेत्र के प्रति ये परतंत्र है उसके बिना अपना स्वरूप लाभ नहीं कर सकते किसके जैसे रूप रूपाधि गुण किसी द्रव्य में आश्रित हुए बिना अपना स्वरूप लाभ नहीं कर सकते केवल रूप नहीं दिखा जाता द्रव्य के सही दिखेगा रूप देखने के लिए द्रव्य में दृष्टि करके रूप में जाना होगा ठीक इस प्रकार है यहां भी क्षेत्र ज्ञान प्रति नित्यपारतंत्र के प्रति परतंत्र है ये तो माहा, ये तो हा अविद्यात्मक बोल दिया क्या है? अविद्या स्वरूप है ये चेतन में आश्रित तो होना बता उसको के गुणा इतना उत्तर होता के गुणा कहा था उसका उत्तर हो गया सतम रजस्तम गुणा प्रकृति संभव गुण का यही एक गुण तीन गुण है सतगुण रजगुण तम गुण ये उत्तर हो गया कहा कथम बदलंती तो उसमें दूसरा प्रश्न कैसे बांधते हैं जीवात्मा को यह क्षेत्रज्ञ को बांधते कैसे है क्षेत्रज्ञ निबंधन लगा के भाष्यकार बोलते हैं के स्थान में निबंधनती इव भाष्यकार बोलते मूल में निबंधनती इव शब्द नहीं है भाष्यकार लगा के बोलते बांधते जैसे हो जाते हैं वो हथियार करना होगा मूल में इव शब्द का बांधा मैंने क्या है तम आस्पदी कृत्य उस क्षेत्रज्ञ को आश्रय करके तम आस्पदी कृत्य आत्मान प्रतिबंधित अपने रूप को लाभ करते हैं वो गोण यदि निबंधन बांधते हैं ऐसा कहा जाता है कहा में कहाते है तदेव उपाध यदि अविद्यात्मक है यही कहा था इसी सिद्ध करते तम आस्पदी कृत्य उस क्षेत्रज्ञ को सहारा करके आश्रय करके प्राकृतान गुणानम प्रकृतियात्मकत्व प्राकृतिकाकृता प्रकृति में होने वाले को प्राकृतिक कहा जाता है गुण प्रकृति के कार्य इसलिए प्राकृत कहा प्राकृतान गुणानम प्रकृतियात्मकत्व प्रकृति रूपये हो ये कहते हैं तेच इत्यादि के च प्रकृति संभवा ये गुण जो है ना प्रकृति से उत्पन्न है ये कहा भगवान माया संभव आगत है भगवान के माया के द्वारा संभव है उत्पत्ति है इनकी किसके भगवान की प्रकृति में भगवान की माया शक्ति जिस शक्ति से भगवान काम करते हैं जगत की सृष्टि आदि उनकी शक्ति है माया भगवान माया भगवान की जो माया भगवतो माया भगवान माया, माया भगवत की भगवान की माया सब उनसे उत्पन्न है निबंधनती व जैसे हो जाते हैं यदि भी बंधन नहीं है फिर भी भगवान की माया से उत्पन्न है ना शक्ति है उनका भी इसलिए बांधते जैसे कर ये जाते महाभाह इत्यादि ठीक है हमें कहते हैं संभवती अस्मात युद्ध संभव कहते यही है भू धातु है यहां संपूर्ण भू धातु है और सं उपसर्ग है भू धातु से अप्रत्य माने अपादान कारक वह संभवती अस्मात यदि संभव जिससे होता है उसको संभव कहा जाता है उत्पत्ति कारणों को संभव कहा जाता है इनका उत्पत्ति गुण को प्रकृति भगवान की बाया प्रकृति संभव थे तथा कहा प्रकृति उत्पत्ति कारण है जिसका प्रकृति संभव माना उत्पत्ति कारण ये जिन गुणों का ऐसा है ते प्रकृति संभव इत्यादि सांख्यम प्रकृति प्रधान प्रकृति माने सांख्य सांख्य शास्त्र पढ़ा होगा तो उसमें प्रधान में बुद्धि चली जाएगी प्रकृति माने प्रधान जो जगत का स्वतंत्र कारण उसका खंडन करते हैं यहां भगवान कहते हैं सांखीआम प्रकृति में जो काफिल सांख्य की जो प्रकृति है प्रधान जिसको प्रधान नाम है जिसका व्यावृत कहते भगवान माया संभव भगवान की माया से उत्पन्न का वो भगवान की माया नहीं मानते वो स्वतंत्र मानते क्या मानते वो भगवान को ही नहीं मानते तो भगवान की माया क्या मानेंगे ईश्वर बात है ही इवकार अनुबंधे नतराम बदनंती स्विकार वतया उपदर्शयती इत क्रियापद व्याख्याय महाबाह इवकार जोड़ करके भाषिक तो ने अर्थ किया निबंधंती इव लगाए भाषिकार ने बांधते तो नहीं बांधते जैसे हो जाते हैं इवकार अनुबंधे ना इवकार का संबंध के द्वारा भाषिकार ने इवकार लगाए निबंधती इव मूल तो निबंधंती महाबाह इतना है बांधते हैं कहा चंद्र भाषिकार इव लगा के बोलते हैं प्रकार अनुसंधे ना अनुबंध है दे ना नितराम बंधनती वकार लगा नेतरा हमेशा बांधते रहते जीवात्मा को कभी सतुगुणी बना हुआ होता है कभी रजोगुणी कभी तमोगुणी अपना स्वरूप का विचार करने का समय ही नहीं होता इसका यही कहना है हमेशा बांधते इसलिए दी उपसर्ग लगे दी बांधे नितराम बदनंती है स्विकार वत् तो बांधते गुण देखो स्वतः तो गुण बांधे अपने विकार कार्य के द्वारा बांध देते हैं सुख के द्वारा बांधते देगा इसके द्वारा सतगुण का कार्य सुख रजगुण का कार्य दुखादि कर्मादी है और तमगुण का कार्य निद्रा प्रमाण आलस्यादी है उसके द्वारा बांध देते हैं कभी जाकर कर सो जाता है कभी कुछ कर्मों में लग जाता है कामयादी कर्म में लग जाता है हाँ, कभी मैं सुखी हूं इत्यादि बुद्धि में हो जाता है तीनों से फुर्सत ही नहीं होता अपने स्वर को प्रचार कर देगा गुण बांधते नहीं अपने कार्य के द्वारा ये कहा स्विकार विकार कार्य अपने विकार शतगुण का विकार है सुख रजोगुण कार्य है कर्मादि होते हैं तमगुण है, है। है। का मोहादि है बस इसी में तीन चक्कर में पड़ा रहता है इसी बात में यही है स्विकार व तया विकार रूपेण अपने स्वयं का विकार के द्वारा बांधते हैं स्वतः नहीं बांधते गुण स्वयं नहीं बांधते अपने कार्य के द्वारा बांधते हैं उसको स्विकार व तया अपना रूप दिखाते हैं किस रूप से कार्य के कार्य रूप से अपना रूप दिखाते हैं स्वतः नहीं क्रियापद व्याख्या है क्रियापद रिबन जो क्रियापद था उसकी व्याख्या हो गई आगे महाबाहो है सब बोल रहा है उसका अर्थ कर देगा महाबाह शब्द व्याख्य महाबाह शब्द कैसे महानतो बाह, बाहु यश्य जिसके हाथ बड़े लंबे लंबे हैं। दो तरह से हाथ लंबे पहना जाता है जिसका बड़े लोगों के साथ संबंध हो कहते इसके बड़े लंबे हाथ है एक तो ऐसा भी होता है पहन अर्जुन दोनों तरफ से स्वतः हाथ उसके गुणत् जाते थे खड़े होते समय लंबे हाथ है दूसरा उसके संबंधी भगवान कृष्ण बड़े लोगों के साथ संबंध है उसका इसलिए महाबा अर्जुन दोनों तरफ से महाबा होता है अर्जुन कहा हुआ है माने बहुग्री समाज करना है महाबाव का महानताओं समर्थ तरो आया अनुप्रलम्ब बड़े लंबे हैं समर्थ है जिसके हाथ कुछ भी कर सकता है बड़े लोगों के साथ समर्क संपर्क है उसका एक अथवा आजानुप्रलम्बर घुटेन्द्र लंबे हैं हाथ जिसके खड़े होते समय में उसको महाबाहु कहा जाता है दो तरह से संबंध है महाबाहु। या तो खड़े होते समय पर घुटेन्द्र तक हाथ पहुंचता हो उसको महाबाहु कहा जाता अथवा बड़े लोगों के साथ संबंध हो जिसका समर्थतर है बाहू कुछ भी कर सकता हो व्यक्ति महाबा कहा जाता है था महाबा संबोधन है देहे इस शरीर में बांध देता है सुखादि वृत्ति के द्वारा सत्वादि गुण किस रूप से देहे, देहे देह में बांध देते हैं कभी सुखी हूँ मानता है कर्म करने वाला हूँ मानता है कभी निद्रा आदि में पड़ा हुआ होता है आलस्य में पड़ा हुआ होता है इसे देह में बांध देते हैं अपने कार्य के द्वारा गुण बांधते हैं स्वतः नहीं बांधते सत्वाधि गुण अपने कार्यो के द्वारा उनका कार्य आगे बताए क्या क्या कार्य होता है उनका कार्य को द्वारा बांध देते हैं कहा देहे देह ही ना माने देह बनता देह वाला है आत्मा देह नहीं जैसे धनवान होता है ना उसे देह बांध है अव्ययम अव्ययतम से उत्तम आत्मा को बांध देते हैं अविनाशी आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्कर जैसा बना देते हैं मैं मरने वाला हूँ ऐसा गिड़ गिराता आत्मा बोलता है ऐसा बना देते हैं अपने कार्य के माध्यम से अद्वैतम तो उत्तम अद्वैत्तव तो पहले कह दिया अनादित्वादत्वाद परमात्मा शरीर स्थित है न करोती निर्लपति बोला है पहले ये कहा है इत्यादि सड़क बोला ठीक है कहते हैं देहवंतम माने देह देहम आत्मानम मने मान देह वाला माने देह को आत्मा मान के बैठा हुआ जो व्यक्ति उसी को बांधेंगे गोण देह से भिन्न में आत्मबुद्धि हो गई आत्मा में आत्मबुद्धि उसको नहीं बांध सकते जो देह को आत्मा स्वयं अपना स्वरूप मान के देहा देहा बैठा हुआ ज्ञान के कारण ये देहवंधेगा दे का अर्थ है ये देह वाला देह को आत्मा मान बैठा हुआ देहवंध माने देहम आत्मानम मन्य देह को ही आत्मा मान के बैठा हुआ जो व्यक्ति हो उसी को गुण बांधते हैं अपने विकार के द्वारा कार्य के द्वारा देहा, देह देहामी नेता देह के स्वामी मैं मैं मालिक हूं ऐसा मानता हुआ देह को लेकर के उसी को बांधते है देहाभिमानी को बांधते हैं ये अर्थ है कुटस्थ से कथम बदमान तो दे आत्मा तो निर्लप है असंग कैसे बंधन में पड़ता है वो कैसे बंधन है बंधन वही ही नहीं सकता उसका इस संघ आगे तो कहा कुरियन मेरव अणुधिया वैसा है माया की शक्ति ऐसी है सुमेरु पर्वत को अणुबुद्धि बना दी तिल के दा सरसों के दानों के समान दिखाने के सामर्थ्य उसे मेरू पर्वत पृथ्वी के सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है मेरु शिखर राम हम गीता इसी गीता में दस बोला जो है जो शिखरधारी पहाड़ जितने भी उनमें मेरु है कहा हुआ है तो उसको अनुबुद्धि करा देती है माया ऐसी है प्रकृति कुछ को कुछ बना सकती है कुरियात मेरु अणु धिया कहा है मेरु को मेरु में अनुबुद्धि करा देती है अणु में मेरु बुद्धि करा देती है ऐसी शक्ति उसकी ऐसे है यदि न्याय नहीं युक्ति है ही इस युक्ति से महामहात्म इधम माया महात्मा माया के महात्मा है जो असंग आत्मा है कुटस्थ आत्मा उसको मैं मरने वाला हूँ करके रखा है अपने गुणों के द्वारा ऐसे कर देती हो गुण भी अपने कार्य के द्वारा बांध देते हैं स्थिति है अध्ययम कहा था अध्यय आत्मा को ऐसा बनाती है कहा स्वतो धर्म तो बहिराहिकम अपेक्षा महा वो अव्यय शब्द का क्या व्याक है स्वयं व्यय नहीं होता अथवा धर्म से व्यय नहीं होता मानी गुणनाश से भी गुणनाश माना जाता है अंश नाश हो गया अथवा स्वतः नाश होना तो अव्यय किस रूप से स्वतः अव्यय अविनाशी है अथवा धर्म से अविनाशी है ये प्रश्न उठता है तो कहा अव्यय तुम चाह पहले बता दिया अव्यय क्या है अनादित्व निर्गुणत्वाद अनादि मान कार्य नहीं उसका कारण नहीं है इसलिए अनादि कहा माने अपने अवय अभाव से अभाव नहीं होगा कारण न होने के कारण अवैध विकृत होने से अपना विकृत नहीं होगा और तो निर्गुणत्व गुण गुण का व्यय से भी नहीं होगा दोनों प्रकार के व्यय का अभाव पहले बता दिया था त्रयोदश अध्याय में कहा और लिप्यते नशपापेना पद्म पत्र में बासा पंच, पंचम अध्याय भी बोल के आए ब्रह्मण्याधाय कर्माणी संगम तत्व करोती लिप्यते नशपापेना पद्म पत्र में मां सबके सब कर्म को ईश्वरार्पू बुद्धि से करता हो कोई भी कर्म करता हो ईशुरार्पण बुद्धि से माना शास्त्रीय कर्म करता हो वो भी ईश्कुरपण बुद्धि से ब्रह्मण्याधाय ब्रह्म में आधान करना समर्पित करना उस परमात्मा में समर्पित करते कर्माणी कुरबन करता हुआ यह होगा ब्रह्मण्याधाय कर्माणी संगम त्यक्वा करो ती आसक्ति को कर्मफल की आसक्ति को मुझे मिलना है भोक्तृत्व का आसक्ति है उसको त्याग करके जो करता हो लिप्यते न स पापेना न, न लिप्य थे पद्म पद्र जैसे कमल के पत्ते जल पे रहते हुए जल पे प्रसन्न होता असंग रहते इस प्रकार हो जाते पाप धर्मादर से पाजमान नहीं होगा वहां भी कहा पंचम त्याय ने कहा लिप्यते नापे न इतने अने विरुद्धम विधम निबंधन वजन पूर्वाधि बोलता है मारे वहां तो पंचमाध्याय बोल रहे लिप्त नापी ने बोल दिया और यहां पर बोलते हैं बंधन को प्राप्त होते बोल दिया यहाँ निबंधन दिया आया बंधन को प्राप्त होता है तो ये वचन ठीक नहीं है विरुद्ध है वचन वहां लिप्य थे न स पापी ने बोला हो या फिर निबन बोला गुण इसको बांध देते हैं बोल रहे हैं ठीक ना संकत है ननो इत्यादि संकाधि ननो दे ही न लिप्यते पहले बोला था लिप्तते रस पापेना बोला हुआ था इतने उक्तम पंचवाध्याय बोल के आए लिप्तते रस पापेना पद्म पत्र, पत्र में बाम बसा बोल के आए कथम यह निबदनंती अन्यथा उचित भिन्न प्रकार कैसे है? है बोल दिया बांधते हैं गुण कैसे बोल दिया यहां निबदनंती देहि देभ्य में कैसे बोला यहां विरुद्ध बच्चन है भगवान हो तो क्या हो पंचवाध्याय कुछ और बोला है या कुछ और बोल रहा है इस शंका है तो उचित से कहते हैं उत्तर देते हैं परिहितम अस्माभि भी इव शब्द न निबंधे हमने इसका उत्तर खंडन किया निबंधन इव बोला है क्या बोला हमने वहां लिपते न से पापे न बोला था पाप से लिपापा नहीं होता बोला था और यहां बोल दिया बांधते जैसे वास्तव में बंधन नहीं यह है बांधते जैसे हो जाते होता है सादृश्य बांधते जैसे ये कहा हमने उत्तर दे दिया है इव शब्द लगा करके वासीकार कहा निबंधन इव बोला ना इवकार अनुबंधना हमने इवकार का संबंध जोड़ा हुआ हमने है हमने भाष्य में क्रियापदम व्याच कक्षण क्रियापद निबधनंती है व्याचक भाष्यकार अस्मा माने हम जो भाष्यकार है हमारे द्वारा अश्य चो, अश्य चौदय से परिता इस प्रश्न का आपने खंडन कर दिया है वहां पंचमाध्याय में विरोधों का जो प्रश्न उठा था पंचमाध्याय लिप्ता पत्र, पत्र, पत्र, पत्र में वामपसा बोला था और यहाँ पर निबंधन बोला विरोध इसका हमने उतर दे दिया लगाया निबंधती में निबंधनती वास्तव तो में बांधते नहीं बांधते जैसे हो जाते बदला हुआ जैसा हो जाता है, कहना है? परी कहा क्या है परिहत्म इत्यादि कहाको आगे किम लक्षणों गुणा के न बदनाती हैं क्या स्वरूप गुण का और किस तरह से बांधते हैं ये दो बातें और आएगी कि लक्षण गुण कद्ना क्या स्वरूप वाला गुण है लक्ष्मण स्वरूप है और कें बद्ना किस साधन से उपादेगा वो साधन क्या होगा ये प्रश्न उठता कहा त्र इदि त्र स इत्यादि कहा त्र सल्वा प्रकाशकमनामय सुख संगे न बदना ज्ञान संघेन जानक त्र सर्मलवात्शगमनामय सुखसंग बदना ज्ञानसंग नघ हे अनघ अने पाप हे ये हे पा, पाप अर्जुन संबोधन है पाप रहित तत्र तीनों गुणों में से जो तीनों गुणों की चर्चा है पूर्व में कहा हुआ है सत्वम रजस्तम है तेज गुणा प्रकृति संभव है तीन गुणों की चर्चा है तत्र मैंने उनमें से एक का निर्धारण करना है तत्र सत्वम उसमें जो सत्गुण है माना रजगुण तमगुण को छोड़कर करके जो सत्गुण है वो निर्मलात् मल रहित है काम क्रोधादि मल से रहित है जब सत्गुण बड़ा होगा तो काम क्रोधादि नहीं होते निर्मलात्वाद मल रहित होने से काम क्रोधादि मल से रहित होने से प्रकाशकम प्रकाशक जो वस्तु जैसा है उसी प्रकार प्रकाश करने वाला होता है वो यथार्थ ज्ञान देने वाला होता है अनावयम उपद्रव रहित रोग रहित है काम जो रोग है उसे रहित है वो आमय बने तो रोग होता है न आमय अनावयम आमय रहित है रोग रहित है वो काम जो रोग है ना सदगुण काल में नहीं होता ये सब जिसे आसक्ति आदि नहीं होती प्रकाशक है वो जो वस्तु तो जैसा है वैसे प्रकाशित कर देता है इतना काम है शत्रुगुण का माने झूठा ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं होगा अयथार्थ ज्ञान कोई भी नहीं होगा यथार्थ ज्ञान कराता है ये प्रकाश कालता है वस्तु तो प्रकाशक है और निर्बल है मल रहित है काम क्रोधादि मल से शून्य है वो शतुगुण काल में कोई काम क्रोधादी वृत्ति बनती नहीं शत्रुगुण उदय काल में प्रकाशक अनावय रोग रहितम कहा माने जोद्रव उपद्रव रहता है कोई उपद्रव नहीं होता शत्रुगुण काल में फिर वो कैसे बांधता है कि तो सुख संजे न ये साधन है उसके अपने कार्य के माध्यम से बांधता है किसके माध्यम से सुख में आ सकती है उसके सुख यद्यपि अंतकरण का धर्म है किंतु तो? अपने में आरोप कर जाता व्यक्ति मैं सुखी हूं इस बुद्धि में बांध देती हूँ दूसरे का धर्म आरोप करा करके बांध जाती सतुगुण वास्तव में आत्मा का धर्म तो है ही नहीं वो सुख संज्ञान बदलाती सुख में आसक्ति के द्वारा बांध देता है वो ज्ञान संज्ञान था दूसरा ज्ञान बुद्धि के धर्म ला करके ज्ञान बुद्धि का धर्म है उसको मैं ज्ञानी हूं मानता है आत्मा ये दो के माध्यम से बांधता है सुख के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से तो मन के धर्म है सुखादी सुख और बुद्धि के धर्म ज्ञान वो दोनों को अपना धर्म मानता है अज्ञान के कारण उसको तादात्म का रखा इसलिए ऐसा मानता है तो इस रूप से सतुगुण बांध देता है जीवात्मा को फिर अपने स्वरूप से वंचित हो ही जाएगा ये दो बुद्धि के माध्यम से बांध देता है कहा कहा है हे अनगा कहा वह हे निष्पाप अर्जुन रहते थे सतुगुण भी बंधन का ही कारण है गुणातीत होने के इसलिए आगे बोलेंगे लोगों को तीनों गुणों से अतीत होना चाहिए तभी आप लक्ष्य में जा पाएंगे आगे कहना है भाष्य प्राथात्र इत्यादि कहा वो तीनों गुणों में से जो शतुगुण है पूर्वश्लो कहा था सत्व ब्रजस्तम गुण प्रकृति संभव एक हाँ तीनों में से तत्र सत्वादि न सत्वादि तीन गुण के मध्य में निर्धारण करना है सत्व से लक्षण लक्षण हो सत्वगुण का ही स्वरूप लक्षण स्वरूप कहते हैं क्या स्वरूप है इसका तत्र सत्व मान सत्व से कैसे निर्बलत्वाद मल रहित है कैसे स्फटिक मणि विपटना कैसे स्फटिक मणि मल रहित होता है स्वच्छ होता है ठीक इस प्रकार है शत्रुगुण प्रकाशकम् प्रकाशक है वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है सतुगुण काल पे अनावयम निरुपद्रव रहा उपद्रव रहित है काम क्रोधादी उपद्रव उस काल में नहीं होता सत्तुम। सत्तुम, सत्तुम है जो सत्व ये उपद्रव रहता है कोई उपद्रव नहीं काम क्रोधादि कोई उपद्रव नहीं होता सत्वम तन निबधनाती तत्व सत्वम सतुगुण निबधनाती है कथम किस रूप से किस प्रकार पर है, है।, है? प्रकार है।, है।, है आत्मा को आत्मा सुखी दुखी आत्मा ने मानना है किस प्रकार पर है सुख संज्ञान सुखी आसक्ति के द्वारा किसके द्वारा माने सुखी अहम ऐसा मानता है सुख में तादात्म कर देना आसक्ति तादात। यदि भी अंतकरण का धर्म है सुख आत्मा धर्म करके बना देना सुख संजेन मान सुख में तादात्म के द्वारा आसक्ति द्वारा सुखी अहम यदि विषय भूत से सुख से मैं सुखी हूं बोलता है सुख विषय है अरे आत्मा विषयी है जानने वाला है किंतु उसको विषय स्वरूप को सुख को अपने में मान आत्मा में संबंध करा देना यह सत्पौ का काम होता है सुखी हम ये विषयभूत है सुखस् विषयणी आत्मनी श्रेष्ठ आपादम सुख मान विषयभूत जो सुख विषय स्वरूप है सुख सुख को जाना जाता है ऐसा सुख विषयिणी आत्मा विषय वाला जो आत्मा है विषय को जानने वाला जो आत्मा उसमें से समशेष आपदा एकता आपादन कर देना एकता प्राप्त करवाना मैं सुखी हूं बोलता है या झूठाई है सुखे संजनम तो सुख में आसक्ति करवाना ये झूठाई है विषय सुख विषय कोटि में है आत्मा विषयी में है दोनों की एकता करा देना मैं सुखी हूं मानता है वैसे धनी हूं बात में सुखी हूं मेरे में धन है ऐसा करा देना झूठा ही है ये सतुगुण भी झूठा ही काम कराने वाला है कहा मैंने विषय जनित सुख को कहा जा कौन सा सुख आत्म सुख को लेकर के ना मतलब त्रुणातीत अवस्था का सुख है आत्म सुख को सहसा विद्या यही अज्ञान इसी को बोला जाता है जो विषयभूत सुख है उसको विषय में एकत्व तो कर देना अविद्या क्यों तो कुरिया है ना जो सुमेरु पर्वत को अनुभि करा सकती है लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्य यश्या कटाक्ष परिणाम उदाह सा भारती भगवती तुदी दासी तम देव ताम्देव, देव तम देव देव सर्व ऐसा आता है लोग में वनस्पति को बृहस्पति बनाने की शक्ति जिसमें है बना देती है ऐसा जो वनस्पति है लाश पोषाय छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उसको बृहस्पति देवगुरु बनाती है और बृहस्पति को बनस्पति बनाने में शक्ति है उसकी करना कुछ नहीं उस माया ने ऐसा कटाक्ष थोड़ा टेढ़ी नजर को बना देती है तो ये हो जाता है बनस्पति बृहस्पति बनना बृहस्पति को बनस्पति बना ऊपर तीचे कर दी थी शक्ति ऐसा कटाक्ष परिणाम उदाहरण थे जिस शक्ति के जिस माया भगवान की माया है उसकी कटाक्ष केवल आंख के टेढ़े का मात्र है थोड़ा आंख दिखा दिया तो वनस्पति नीचे हो जाओ बृहस्पति नीचे हो गए वनस्पति बन गया वनस्पति को ऊपर जा करना कुछ नहीं इतने मात्र से आंख टेढ़ा कर देने से टेढ़ी कर देने से हो जाता जिस शक्ति में ऐसी शक्ति है सा भारती भगवती वो जो महामाया शक्ति है भगवती तू यदि यदाशी, जिसकी दाशी है वो जिसकी सेविका है ऐसी शक्ति तम देव देव सर्वम निज मश्रे आमा वो जो सबके सरण दे रहे अपना हम उन्हीं को शरण में जाते हैं ऐसा बोला हुआ है तो ये वही माया है कहते हैं सैसा अविद्या ये अविद्या माने यही है कहा विषय सुख को विषय में विषय रूप विषयी रूप में बना देना मैं सुखी हूं मानना इत्यादि इस रूप से सतगुण बांध देता है ये बांधा माने बंधन नहीं बंधन जैसा करा देना ये माया अविद्या नहीं विषय धर्म विषयणों भवती कभी विषय का तो धर्म होगा सुख विषय का धर्म है रूपाधि जो विषय है उनके धर्म है सुखादि अंत कवि का धर्म है विषयणो न भवती नहीं नहीं ही माने बात विषय का धर्म विषय का नहीं हो सकता है आत्मा धर्म नहीं हो सकता किंतु आत्मा धर्म करके दिखा रही है माया शत्रुगुण के माध्यम से किस माध्यम से ये इच्छादी चित्यंतम क्षेत्र से विषय से धर्म उत्तम कहते दे। हैं देखो सुखादि जितने भी है ना क्षेत्र के धर्म बताया महाभूता नहंकारो बुद्धि रव्यक्त इंद्रिया दशैक च पंच चंद्र गोचर इच्छादी से सुखम दुखम सुख दुख आया न वहाँ संगात चेतना ये क्षेत्र के वर्णन हमने कभी यहाँ सदम बोल के आए सब क्षेत्र धर्म है सुख क्षेत्रज्ञ का ही है क्षेत्र ज्ञा सुखी हूं बना देना माने मन को होना चाहिए मैं सुखी हूं किंतु क्षेत्र के बनाना या विद्या के, के तारक में ऐसी होती है माने शत्रुगुण रूप से सुखादि रूप से बांध देना है शत्रुगुण के माध्यम से कहा भगवान ने कहा था वहां क्या कहा था क्षेत्र धर्म में लिया था सुखादि को अतो अविद्याव स्वकीय धर्मभूतया अविद्या ही क्या करती अविद्या के द्वारा ही अपने धर्म पर बना हुआ जो सदुगुण है विषय विषयी अविवेकलक्षण या कौन सी अविद्या है विषय और विषयी का विवेक नहीं है विषयी आत्मा और विषय सुख विवेक नहीं पृथक है जानता नहीं अविद्या के माध्यम से अज्ञान है स्वरूपाज्ञान अस्वात्म भूते सुखे अपना स्वरूप नहीं है सुख न स्वात्मभूता अस्वात्म होता अपना स्वरूप नहीं है जो सुख संजयती व जोड़ देती जैसे आसक्ति कराती जैसी हो जाती है आसक्ति हो नहीं सके लोग आसक्ति कराती भी से लगती है सक्तम भी वह कर होती नहीं उसमें हो गया आसक्त हो गया कि आत्मा ऐसे बना देती हो असंभव को संभव करने वाली को माया बोलते हैं ना और घटित घटना पटी ऐसी जो घटना नहीं चाहिए ऐसी घटना को घटना करने में चतुर है उसी माया कहते हैं जो असंभव है संभव करा दे उसको माया कहा जाता है असुखे नम सुखम सुखे नम जैसे असुखी है विषय सुख आत्मा में नहीं है उसको सुखी जैसा बना दे मैं सुखी हूं मानना या विद्या के काम है ये कहा तथा दूसरे एक तो सुख संजेन बोला हुआ है सुख संजेन कौन भजनाती ज्ञान संजेन चाहनी ज्ञान के आसक्ति से बांध देती है दो होते हैं सुख शत्रण का बांधने के तरीका दो है या तो सुख की आसक्ति के बाद ज्ञान की आसक्ति ज्ञान संज्ञान चाहना बोला हुआ आने ज्ञान संज्ञान से कहा ज्ञान विधि सुहा सुख सहचर्या क्षेत्र से वो अंतर्ग्रहण से धारा ज्ञान वाने आत्मज्ञान को नहीं लेना है स्वरूप ज्ञान को नहीं क्यों सुख है सहचार क्या है सुख ना, ज्ञान संज्ञान साथ साथ में है सहचार पढ़ने पर वही वाला लेना होगा सुख क्या वैषयिक बै। है ज्ञान भी वैसे आत्मज्ञान को नहीं लेना ये कहा क्यों ज्ञान को नहीं लिया सुख के सहचार से सुख सुख संज्ञा आया उसके साथ ज्ञान संज्ञा आता है इसलिए भाई विषय संबंधी ज्ञान को यहां ज्ञान लेना है ज्ञान चाहिए। है मैं अमुक इतना पढ़ाऊं ये जानता हूं वो जानता हूं वो जानता हूं इत्यादि ज्ञान संज्ञा ने कहा ज्ञान विधि सुख सहचर्यात ज्ञान का तो सुख सहचार में है ये सहचरिता सहचरित सहचरित सठन एक तो सुख के सहचार में नहीं कौन आत्म आत्मज्ञान वैश्विक सुख सहचार में अब यहाँ ज्ञान आया हो वैश्विक सुखचार में सहचरित हो या असहचरित हो उसमें एक सहचरित हो या असहचरित हो साथ चलने वाला या भिन्न चलने वाला उसमें सहचरित का ही ग्रहण होगा ऐसे व्याकरण में कहा जाता है परिभाषा है सहचरिता असहचरित हो सहरिता शैव ग्रहण इसलिए सुख सहचार होने से क्षेत्र शैव अंतर्ग्रमण जो क्षेत्र है अंतर्ग्रमण क्षेत्र कोटि में है धर्म वही क्षेत्र के अंतर्गत का ही धर्म है यहाँ पे ज्ञान ना आत्मा आ, आत्मा ज्ञान नहीं यहाँ ज्ञान मानी भाई विषय जन ज्ञान अंतर्गत को होना है वो क्यों आत्मा में आरोप करता है यही निबंधन दी इत्यादि शब्द कह हुआ है आत्मा आत्मधर्मत्व तो संग अनुपत्य देखो अपना धर्म होता तो आसक्ति नहीं होती मेरे पास पहले से मौजूद है क्या आसक्ति बना आसक्ति माने दूसरे में है मुझमें लाना है इसे आसक्ति होती आत्मधर्म यदि जो सुख आत्मधर्म होता ज्ञान आत्मधर्म होता तो संघ अनुपत्य फिर आसक्ति होना संभव नहीं है अपने स्वरूप की आसक्ति कभी भी नहीं होती है अन्य की आसक्ति होती है अनुपत्य से कहा सुख ही व ज्ञान आदो संघो जैसे सुख में संघ है आसक्ति है मैं सुखी हूं मानता है मैं ज्ञान हूं मानता ज्ञान में भी संघ है इसका तादात्म्य है विषय ज्ञान में किसमें अनग अभ्य व्यसन रहता है कोई भी दुर्व्यसन नहीं है अर्जुन में इस बात है ठीक है निर्धारण सप्तमी व्याचाया हुआ तत्व निर्मल निर्धारण में सप्तमी विभुक्ति है किसमें यत निर्धारण ऐसा है सूत्र निर्धारणार्थया सप्तमी व्याच तत्वादीनाभाष में कहा था तथा सत्वादीना मध्ये सत्वादी के मध्य में सदुण ये दो के माध्यम से बांध देता है अपने कार्य के माध्यम का से शत्रुगुण का कार्य वैसे सुख अथवा वैसे ज्ञान ये दो के माध्यम से बांधता है कहा पुनः तत्र ये अनुवाद मात्र फिर दोबारा भी तत्र शब्द आया एक बार तत्र सत्वादिना मध्य आए फिर तत्र निर्मलत्व फिर तत्र सब आया भाष्य में यह अनुवाद है पहले के अनुवाद मात्र है कई अर्थ है निर्बलत्व तत्र सत्वम निर्बलत्व निर्बलता क्या है सतुगुण में निर्बल तुम कैसा स्वच्छत्व स्वच्छ है साफ सुथरा है सतुगुण स्वच्छत्व आवरण आवरण क्षमत्व आवरण को हटाने की शक्ति उसमें सतुगुण में अज्ञान को हटाने के लिए शुद्ध सत्गुण में आश्रित होना होता है किसमें होता है बलि सत्व में नहीं सद्गुण दो प्रकार के हो जाते हैं कभी तो रज और तम के साथ साथ होते हैं तीनों गुण साथ आ रहे हैं दो कमजोर होंगे शतुगुण बड़ा होगा ऐसी स्थिति बोलती रजगुण तमुगुण तो भी है उस काल में किन्तु एक जमाने में यह होगा रजुगुण तमुगुण तो का नितांत अभाव होगा केवल शतुगुण मात्र होगा उसको शुद्ध सत्व बोला जाता है ऐसी स्थिति में होगा जब तो आत्माकार वृत्ति बने ज्ञान होगा शुद्ध सत्वावस्था में वही आवर के भंग करने की क्षमता रखती है ब्रमाकार वृत्ति बोलते हैं ना आवरण भंग करेंगे और वृत्ति क्या है अज्ञान कालीन है केवल सत्व गुण में आश्रित है उस काल में रजुगुण तमोगुण मिश्रित नहीं है वो शुद्ध सत्व में है उस काल में ब्रमाकार वृत्ति बन वृत्ति अज्ञानकालीन है अभी अज्ञान है, है। तो यही स्वच्छत्व मैंने क्या है शुद्ध निर्मलत्व तो कर स्वच्छ बोल दिया स्वच्छ है स्वच्छ माने क्या आवरण समत्वम आवरण वर्ण सम्वम आवरण के द्वारा आवृत्ति को रोकने का सक्षम होता है आवरण अभित तत्प्रकाशक तस्मात प्रकाशक इसलिए क्या होगा प्रकाशक, प्रकाशक माना जाता है किस को को चैतन्य अभिव्यंजकम चैतन्य का अभिव्यंजक यही शत्रुगुण नहीं होता है शुद्ध सत्व में चैतन्य अभिवंजक हो जाता है रजोत्तम का विस्तृत न हो अवस्था उस अवस्था में कहा निरुपद्रवम निर्बल प्रकाशम अनावयम अनामय का अर्थ निरुपद्रव बोलती है वाषिका उपद्रव रही था शतुगुण क्या है निर्बलम निर्बल है सत ऐसा निर्मल होता हुआ धेरुप्र निरु, निर्मल होता हुआ सुख सतुगुण सुख से अभिवंशक सुख का अभिवंस वैसे सुख का अभिवंशक होता है उसी में लगा देता है आत्मा की तरफ ले जाता है सतुगुण भी ऐसा है जिसमें रजुगुण तमुगुण मिश्रित अवस्था हो रजुगुण तमुगुण का अंश कम हो ज्यादा हो ऐसी स्थिति की बात है के द्वारे तद आत्मान किसके माध्यम से तत्वादे सत्व गुण सत्व जो है सत्व आत्मान आत्मा को देवधराती किस रूप से बांधता है ये सत्गुण इति पृछती है पुस्तक कथम कैसे बांधता है प्रश्न उठा तो उत्तर देते सुख संजेन सुख में आशक्ति के द्वारा विषय सुख में किस आत्मा सुख की बात नहीं है सुखसंग बदनाती उत्तरम तदेपुर सुख संगेन बदनाती उत्तर है सुख संघेन बदनाती ज्ञान संघेन वही उत्तर है वही उत्तर कोई व्याख्या करते हैं सुखी अहम ये बुद्धि बना देता है तो कहता है विषय सुख अंतकरण का है उसमें तादाड़ में सुखी को मानता है सुखी अहम इत्यादि कहा मुख्य सुख से अभिवंजक सत्वपरिणामों अषय भूतम सुखम उच्य से मुख्य सुख से अभिवंजक का सत्व परिणाम हो मुख्य सुख का अभिवंजक देखो यहां पर जब सुख मिलता है तो वो सुख जरूर है सुख का जो प्रतिबिंब है यहां यदि सुख मिलता है तो जब वो सुख है मुख्य सुख तो का अभिवंजक होता है वैश्विक सुख किसका होगा मान लक्षणावृत्ति से सुख का अनुभूति होना वहां तो वैश्विक सुख के माध्यम से ही मुख्य सुख मुख्य सुख आत्मसुख है उसका अभिवंजक सत्व परिणाम अब भी मनते सत्व गुण का परिणाम सुख वैसे सुख का विषय भूतम सुखम उचेते सुख को यह कहा जाता है समशेष आपादन में प्रवृत्ति संबंध कराता है सुख के साथ संबंध कराता है समशेष मान संबंध इसको व्याख्या करते हैं वृषैव झूठा ही है आत्मा का कभी वैषयिक सुख के साथ संबंध होना संभव नहीं है असंभव को संभव करा रहा है सतगुण यही कहना है वृषैव इत्यादि सबसे झूठा है वो सत्य नहीं है ये कहा हुआ बृष सुख है संजनमें झूठा है सुख में आसक्ति करवाना वास्तविक नहीं है विषय सुख में आसक्त कराना क्यों तो आत्मा असंग कहां संबंध करेगा वो करी न सकता वास्तव में तो किमित मृषाव इतनी विशेषण संगश से वस्तुत्व संभवात झूठा क्यों बोल दिया बिरसाई वसंग संघ क्यों बोला झूठा ही तो है ये क्यों, क्यों संघ वस्तु तो संभव वास्तविक है संघ वस्तु है वो क्यों बिरसा बोलना झूठा क्यों बोलना संघ आ गई तो उत्तर देते हैं सही सा इत्यादि कहा हुआ है सही शाह विद्या या विद्या है अज्ञान से अपना स्वरूप का अज्ञान इसलिए विषय सुख को अपना स्वरूप मान है वो सुखी मानता अपने को सही शाह विद्या कहा नो इच्छा मान संघो अभिनवेश एको अर्थ है इच्छा बोलो संघ बोलो अभिनिवेश बोलो एक ही अर्थ तीनों का पर्यावाचक चलता है पूर्वाधिकार है इच्छा संगो संघो अभिनवेश तीनों के तीनों शब्द पर्यवाचक जैसे घट कलसा पर्यावाचक ऐसे ही एको अर्थ एक ही अर्थ है तत्र इच्छा देर आत्मधर्म इच्छादी आत्मधर्म होने से किम अविद्या वास्तविक है ना इच्छादी माना यहाँ संघ शब्द आया संघ का या इच्छा के साथ क्या है पर्यावाचक शब्द है या संघ शब्द इच्छा ही है वो तो इच्छा क्या विषय धर्म है वो वास्तविक है तो ये संघ वास्तविक है क्यों विषय को क्यों लगाना ये प्रश्न है ना इच्छा संघो अभिनवेश बोलो अभिनवेश बोलो, बोलो ए, ए, एको अर्थ एक ही अर्थ है तीनों का ये पर्यावाचक शब्द है संघ शब्द ही बोला है इच्छा का पर्यावाचक हो गया किसका इच्छा का तरह इच्छा दे आत्मधर्म तो इच्छा जी आत्मधर्म ही है ना नहीं आय क्या मानते हैं आत्मधर्म मानते हैं इच्छा जी को संघ आया संघ मानी इच्छा आत्मधर्म तो क्यों अविद्या अविद्या क्यों कहा सही सा अविद्या क्यों कहा वो तो आत्म सत्य है संग आशंख कर मनोधर्मत्वाद सिद्धार्थ बल भाई मन मनोधर्म धर्म है आत्माधर्म नहीं है यदि आत्मधर्म हो तो सुषुप्ति में भी इच्छा होनी चाहिए किसी की इच्छा होती है वहां नहीं जहां अविद्या है फिर भी इच्छा नहीं हो रही कहा सुसुप्ति आत्मधर्म हो अपना धर्म कभी त्याग नहीं करता कहीं भी जाए जो काला व्यक्ति होकर जहां भी जाए काला ही रहेगा चाहे अमेरिका जाए कहीं भी जाए वो गोरा नहीं बन सकता अपना स्वरूप कहां त्यागेगा वो हो? आत्मधर्म होता तो उन स्थानों भी इच्छा की उपलब्धि होनी चाहिए ये मनोधर्म है जब मन है इच्छा दी है जागरूक में है मन इच्छा यही है सुसुक्ति आदि में नहीं है समाधि में ऊपर की स्थिति वहां कहा इच्छा होगी नहीं होती ये जब तक मन है तभी तक इच्छा मनोधर्म है विचार करके देखो आत्मधर्म मानना गलत है यह गलत मान रहे ये कहना है मनोधर्मत्वाद इच्छा इच्छा भी है मनोधर्म मन के धर्म है वेदांति के मत से कहा न आत्मधर्मदाते आत्मधर्म नहीं है वेदाधि बोल रहे हैं तो मनो मन के धर्म को संग माने इच्छा इच्छा माने मनोधर्म है मन के धर्म को सुख को मैं मैं, मैं मानना जाके कारण है। नहीं इत्यादि <clears throat> का विषय धर्मो विषय अनुभव विषय का धर्म होगा मन विषय है मैं मन को जानता हूं जैसे घट को जानता हूं वैसे मन को जानता हूं मैं सुख को जानता हूं विषय का धर्म है वो और विषयुक्त हो नहीं सकता विषय मैंने जानने वाले को हो नहीं सकता किंतु अविद्या के कारण हो रहा है और भ्रांति है इच्छा अनात्म धर्मत्व किम प्रमाणं पूछेगा नैयाय पूछेगा इच्छा आदि अनात्म धर्म है आत्मधर्म नहीं है आप बोल रहे हो क्या प्रमाण है इसमें हमने कहा आत्मधर्म आत्मा के गुण मानते हो नयायिक इच्छा आदि को या संघ सम्दाय वो के परिवाचक है एक बोल रहा है तो इच्छा अनात्म धर्मत्व किम प्रमाणम इच्छा अनात्म धर्म आत्म धर्म नहीं है इसमें क्या प्रमाण है तो हैं भगवान के शब्द प्रमाण है गीता के त्रयोदश अध्याय प्रमाण है इच्छा दिवस सुखम सं, दुखम संगत चेतना धृति ये तत् क्षेत्र क्षेत्र कोटि में है सब ये त्रयोदश अध्याय बोल क्या है इच्छा सुखम दुखम संगात चेतना धृति इस क्षेत्र समाज से नवीकार यही भगवत भगवान की वाणी भगवान श्री कृष्ण की वाणी प्रमाण है भगवत गीता प्रमाण है ज्ञान आत्मधर्म है ठीक है धर्म तो असंभव फलित महा मणे संजस्य सुख तो, शु, शु, है ना आत्मधर्म नहीं हो सकता वो। वो हो असंभव होने पर अतः इत्यादि शब्द कहा अतो अविद्यातया अद्या भगवान की अपने स्वरूप है शक्ति है उसके द्वारा विषय विषयी अविवेक लक्षण या विषय और विषयी का विवेक ना हो रही है हे भगवान के माया है वो विषय और विषय विषयी दो के पृथक करने दे देती मान आत्मा विषयी है सुख विषय है दोनों को अवैध के अवैध करके दिखा रही है अवैध होने दी अस्वात्मभूत सुखे वास्तव में सुख स्वरूप नहीं है अस्वरूप है उसमें संजयिटी वाह माने वास्तव में जोड़ना तो संभव में संजयी थी कहा संजय थी वही माने उसे आसक्ति कर देती जैसे कर जाती है कवि ऐसे गर्भवती का समर्थक जैसा संजय थी वत्वम जोड़ता है जैसा कर देता है कौन सत्वगुण सत्वम माना सत्व गुण सत्वगुण एक काम करता है सुखम संजय थी कहा सुख में जोड़ देता है जैसा करता है एक आया वकार प्रयोगी हेतु संजयित इव है ना hmm. संजयित इव तो सुख में जोड़ते है जो, जोड़ता जैसे कर देता कहा युवकार का भाषिकार ने इवकार लगाया हुआ है अविद्या अविद्या स्वकीय धर्म होते हैं यदि भी आत्माधर्म है आत्मा नहीं अविद्या विषय विषय विषयी अविवेक है लक्षण विषय और विषय को विवेक होने नहीं देते अविद्या इसके कारण से संजय ती व्या है तस्य बस तो अनात्म संबंध तस्वीर अविद्या संबंध है तथापि संबंधी अंतरा भावात्त अस्वत्व अंतरा अन्य संबंध न होने से आत्मा छोड़ करके अन्य संबंधी भी नहीं उसका है आत्मा आश्रयित विषयित्व तो तो भागिने निर्विभाग चित्रेव केवल ऐसा अभिता का आश्रय भी आत्मा है विषय भी आत्मा है जैसे बादल है ना बादल का आश्रय कौन सूर्य है, ऐसे और आवरण ढका भी उसी का है वहीं से उत्पन्न होना वहीं समाप्त कर देना उसी को ढक देना अच्छावादन कर देना आत्मा कोई ढक देती है आत्मा कोई, कोई आश्रय कर लेते आत्मा को ही ढक देते जैसे बादल है बादल सूर्य सूर्य से ही अपना रूप प्राप्त करता है और सूर्य को ढक देता है ऐसे अभिजा का स्वरूप है ये कहा है तस्या तस्वस्तु तो अनात्म संबंध वास्तव में अनात्मा के साथ संबंध वस्तु का किसके साथ तस्या तस्या अविद्या वास्तव में संबंध अनात्मा के साथ है तथापि फिर भी संबंध तरा भावाद अन्य संबंधी न संबंधी अन्य न देखने के कारण यद्यपि विषय के साथ संबंध है वो दिखता नहीं उसके अविद्या काल में अस्वतंत्र अविद्या जड़ है स्वतंत्र नहीं है कहीं ना आश्रित होना है उसने इसलिए आत्माधर्म को तो आपाध्य आत्मा धर्म को स्वीकार कर लेता अज्ञानी मैं अज्ञानी हूं बोलता है अविद्या आत्मा के साथ संबंध नहीं है त्यपि फिर भी आपा, आपादन करता है आरोप करता है दृष्टत्व से देखा हुआ ही करके कहता है स्वकीय इत्यादि का स्वकीय होता है या अज्ञानी मानता है अपने धर्म मानता किस बा विद्या विषय भिशर, विषय अब विवेक लक्षण या जो विषय भिशर, विषयी को विवेक नहीं करते पृथक नहीं कर पाते ऐसी अविद्या के द्वारा अश्वात्म भूत सुखे अपना स्वरूप नहीं है सु, शोक अंतकरण के स्वरूप है वो शोक उसमें संजय थी वित्त जोड़ता है कैसे करता एक वृत्तिमत अंतकर्वश्य विषयत्व जो वृत्ति वाला सुखाकार वृत्ति वाला अंतकरण होता है कौन होता है सुखाकार वृत्ति वृत्तिमत अंतकर्वश्य वृत्ति वाला जो अंतकरण है उसका विषयत्वा विषय होता है कौन होता है वृत्ति वाला अंतकरण विषय बनता है आत्मा न साधकत्व है न आत्मा उसके सिद्धि करने वाला है अंतग्रण है सुख है वहां देखने वाला है साधकत्व है ना तद विषयत्व तो आत्मा का विषय है वो वहां पर भी तद अविवेक रूपा यद्यपि वहां विषय और विषय भिन्न है वहां आत्मा विषयी है और अंतग्रहण वृत्ति वाला अंतग्रहण सुखाकार वृत्ति वाला अंतग्रहण विषय है फिर भी तद अभिवेक रूपा अविद्या उसको विवेक न होने देने वाली अविद्या बैठी हुई है यह विषय है विषय ज्ञान नहीं होने देती अविद्या अविद्या इति तत्स्वरूपा का स्वरूप है जो, जो अविद्या के महात्मा विषय और विषय को अवेद करके दिखाना विवेक नहीं कर पाती यथोक्त अविद्या महात्म इधम अस्वरूप तद धर्म अतत् धर्मे शक्ति संपादन माया की विशेषता है क्या है यदि अस्वरूप अपना स्वरूप नहीं है जहां सुख माने आत्मा का स्वरूप नहीं है अस्वरूप अतध धर्म है उसका धर्म भी नहीं है स्वरूप भी नहीं है धर्म भी नहीं है कौन सुख आत्मा का धर्म भी नहीं आत्मा का सुख भी नहीं आत्म स्वरूप आत्मास्वरूप भी नहीं आत्माधर्म भी नहीं जरूर उसका शक्ति संपादन माने मेरे स्वरूप ऐसा समझ प्राप्त करवाना अभिज्ञा का काम है अश्व इत्यादि कहा था अस्वरूप अपना स्वरूप नहीं जोड़ देती है हो जाती है आसक्ति करा देती है देतीम भी बढ़ोती टीका मैं कहते हैं तभी फूट सक्तम विवाह जैसे समर्थ मन तथा उसमें आसक्ति पूरी दिखा देना यही है प्रकारांध्र सत्व से महा अन्य प्रकार से भी एक तो सुख संजे है दूसरा ज्ञान संजे प्रकारांतर यही है प्रकारांतरण प्रकारांतरण सत्व मान सत्ण जो है उसका निबंधित निबंधित्व बांधने वाला है तथा इत्यादि कहा तथा ज्ञान संजे कहा है ज्ञान संज्ञान कहा है ज्ञाते अनैना सत्व परिणामों ज्ञानम जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ज्ञान कहा गया है मान सत् परिणाम है अंतर्गोण की वृत्ति सत्गुण का परिणाम है जिसको ज्ञान बोला जाता है जिसके द्वारा जाना जाता, जाता है वस्तु को जाना जाता है अंतर्गत एक वृत्ति से जाना जाता है वो सद्गुण के परिणाम है वो ज्ञान ज्ञान अन्य ज्ञात कर्म कारक में लिट्ट प्रत्यय जिसके द्वारा जाना जाता, जाता है उसको ज्ञान करना वृत्ति से जाना जाता है कोई है सत्य परिणाम ज्ञान हो के परिणाम है ये ज्ञान शब्द यहाँ माने आत्मज्ञान नहीं है विषय ज्ञान ज्ञानी हम यदि उसके द्वारा मैं ज्ञानी हूं मानता है अंतकरण की वृत्ति है किंतु अपने में डाल देता है ज्ञानी अहम यदि विपरीत अभिमान है ना विपरीत अभिमान है है अंतकरण की वृत्ति है वो किंतु अपने में लाता है ज्ञानी अज्ञानी सत्वम आत्मा कहा है सदुगुण सत्व है आत्मा को बांध देता है ज्ञानम इत्यादि कहा इत्यादि ना ज्ञानमति सुख साहचरिया क्षेत्र से वह अंतर्वण से धर्मों का ज्ञान शब्द कहा अंतकरण धर्म लेना वृत्ति को लेना है क्यों सुख के संबंध है साथ साथ सुख के साथ पढ़ा हुआ है सुख संजे ना ज्ञान संज्ञान साथ में आया है विपक्ष दोष हमारा है यदि ज्ञान माने आत्मज्ञान के तो दोष है आत्म इत्यादि शब्द कहा आत्मधर्म यदि ज्ञान आत्मधर्म होता संघ अनुपत्य फिर आसक्ति नहीं होती उसमें नहीं सुखी बुद्धि नहीं होता नहीं होती बंधन और बंधन भी नहीं होता यदि स्वरूप ज्ञान होता तो माने सुख यदि स्वरूप होता तो आसक्ति नहीं होती सुखी में बुद्धि नहीं होती सुखात् और ज्ञान यदि आत्मज्ञान होता बंधन नहीं होना चाहिए था फिर बंधन आया अभी तो ये कहा स्वाभाविकत्व ना प्राप्तत्वात्थ स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने से तत्र स्वतः संयोगात् मानी स्वाभाविक रूप से प्राप्त है शतुगुण सुखी सुखित्व तो आदि बुद्धि में स्वाभाविक बंधेण के संबंध से बंध है बंधन होने में तिवृत्ति उपपत्ति उप है उसकी निवृत्ति तभी हो पाएगी न आत्मधर्वत्व आत्मधर्वत विद्या की निवृत्ति होगी ही नहीं कभी अपना स्वरूप का कभी अभाव नहीं कर सकता यदि आरोप हो उसको दूरी किया जा सकता है जल में जैसे उष्णता उसको दूरी किया जा सकता है जल की जो सहितता है शीतता है उसको कभी दूरी नहीं किया जा सकता वो स्वाभाविक धर्म यदि आत्मा धर्म हो तो वो अभाव करना संभव नहीं है सुख को और वैश्विक ज्ञान को ज्ञान ईश्वर्य यादव भी क्षेत्र धर्म है संघर्ष पूर्वत आवित ज्ञान और ऐश्वर्यदि जितने भी है क्षेत्र धर्म में सारे शरीर को टिभाग है आत्मा में नहीं संघ से पूर्वत आविद्या आविद्यक तत्व कहा जैसे संघ ज्ञान का संघ भी आविद्यक है जैसे सुख का संघ आविद्यक है उस पर ज्ञान का संघ भी आविद्यक है सूचा थी सुख ही कहा ज्ञान ज्ञानादो संघो मंतव्य जैसे सुख में केवल आविद्यक संबंध है इबा लगाकर बोला है इस प्रकार ज्ञान में भी ऐसे समझना कहा पापादिदोष अत्र शास्त्री अधिकार है अनग्रह शब्द से गुजारा ये दिखाते हैं जिस पाप माने पाप आदि जिसमें न हो उसी में इस शास्त्र में अधिकार है जो पुण्य पाप से ऊपर उठा हुआ हो आत्माभाव में पीछू मुमुक्षु हो इस शास्त्र में अधिकार उसी का इसलिए अनग्रह शब्द दिया है क्या दिया ये निष्पाप पाप शब्द से अध्यात्म में पुण्यपाप दोनों को पाप शब्द दिया बंधन के कारण दोनों ही है पुण्यकर्म भी उतना ही बंधन देता है जितना पाप कर्म देता है हाँ तो थोड़ा शरीरों में कीमत का भेद है ऐश्वर्य के शरीर नारी के शरीर अलग अलग है बंधन तो है मोक्ष तो नहीं पाया तो यहाँ अध्यात्म शास्त्र में पाप शब्द दोनों के लिए आ जाता है पुण्य पाप दोनों दोनों न हो तब अनघा शब्द लगता है वही मोक्ष शास्त्र भी उसी का अधिकार है ये दिखाने के लिए अनगा शब्द का प्रयोग कर दिया एक समय हो गया है यही रखते आज दिन पर ओम पूर्णमृ पूर्णाट पूर्ण पूर्णश पूर्णमाराज पूर्ण ओम सहांते